शकरमता से पद्म पादलक शिष्य तंतक वातिपकार मन स्मदु सतत मानस्में श्रुति स्मृति पुराण आल करुण नमे भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्यव बाजराय सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः ईश्वरों गुरराज मूर्ति वेद विभागिनी मगतहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति अथर्ववेदिया वेदिया प्रश्नोपनिषद इसमें तृतीय प्रश्न में कौशल्यसुलायना ये पांच प्रश्न पूछे कुतो हवा प्राणों कुतो जायते प्राण कहाँ से उत्पन्न होता है फिर किस निमित्त से यह शरीर में आता है अपने आप को भाग करके अन्य अन्य स्थान में कैसे नियुक्त करता है और कैसे उत्क्रमण करता है पंचम प्रश्न था कथम बाह्यम में अभिधत् कथम अध्यात्म अर्थात तो यही प्राण ही, ही बाह्य है और यही प्राण अध्यात्म कैसे अधिदैव और अध्यात्म ये सब में संबंध कैसे प्राण ही सबको धारण करता है इसका भी व्याख्यान चल रहा है तो पहले कह दिया गया वही प्राण आदित्य रूपेण बाह्य होकर के अधिदैव रूपेण और अध्यात्म में चक्षु को अनुग्रह करता है और वही प्राण अपान रूपेण पृथ्वी में अग्नि देवता रूपेण और अपान वायु को आकर्षण कर करके रखता है आगे पृथ्वी और दीवलोक इसका बीच में जो अंतरिक्ष लोक उसमें होने वाला वायु ये अध्यात्म में समान वायु को अनुग्रह करता है और बाहर में जो वायु सामान्य है वह शरीर में होने वाला ब्यान वायु को अनुग्रह करता है इस प्रकार के चार अब तो कह दिया गया और पंचम में आगे कहते हैं कैसे वही प्राण किस रूप में शरीर में होने वाला उदान वायु को अध्यात्म अंश को कैसे अनुग्रह करता है आगे नवम मंत्र बता रहे हैं तेजोह व उदानस्तु उपशातस्तेजा पुनर्भव इंद्रियर्मनसी संप्यमे तेजोह व उदान अध्यात्म में जो उदान वो बाहर में होने वाला तेज है तेज अर्थात तेज सामान्य क्योंकि प्रथमे प्राण को कह दिया गया था आदित्य आदित्य रूपेण प्राण रह करके अध्यात्म में चक्षु का अनुग्रह करता है चक्षु के ऊपर अनुग्रह करता है तो वहाँ आदित्य वो तेज विशेषता था यहाँ अभी तेज सामान्य कह रहे हैं जो कि अध्यात्म में होने वाला उदान वायु को अनुग्रह करता है तेजो हवा वा उदान तो जो तेज है बाह्य तेज बाहर में वही ही उदान है तस्मात उपशांत तो तेजा जब मृत्यु हो जाता है तभी तो उदान वायु चला जाता है तो ये तेज भी नहीं रहता है। शरीर फिर शीतल तो अनुभव होता है उपशांत तो व तेजाह समासे। समय तो यह शरीर जब उदान वायु जब ये जीवों को ले जाता है शरीर तो उपशांत तो तेजा हो जाता है तो अभी वह जीवों का फिर आगे कैसे गति होती है फिर उदान वायु क्या करता है कैसे वो उसका प्रक्रिया बताते हैं तो उस समय में अर्थात मृत्यु के समय में वह जो उपशांत तेजा जो मृत पुरुष वो मनसी संपद्य माने ही अर्थात तो, मन में संपद्यमान अर्थात मन में एक हो जाएगा अर्थात जीव अभी मन का आश्रय मन का आश्रय अर्थात अंतिम समय में मन में जो विचार है तो वो उसी विचार वाला हो जाता है मनसी और ये मनसी संपद्यमाने ही इंद्रिय ही ये बाकी सब इंद्रिय भी मन में ये संपद्यमान अर्थात इंद्रिय से व्यापार रहित तो होकर के मन में एक हो जाएंगे और मन में वो अंतिम समय में वो वृत्ति रहेगा जो कि जीव का आगे जन्म का निर्णायक है तो वो वृत्ति में मन में रहेगा और सारे इंद्रिय मन में एक हो जाएंगे तो मनसी ही इंद्रिय कौन उपशांत तेजा इंद्रिय समन्वय में संपद्यमान एक हो जाएंगे होकर के आगे उदान वायु उसको ले जाएगा शरीर छोड़ करके चला जाएगा कहाँ जाएगा कहते हैं पुनर्भवम भवम अर्थात तो जायते इति भव उत्पन्न होता है शरीर तब तो पुनर्शरी प्राप्ति के लिए वो चला जाएगा ठीक है, तेजो हवा इति वाक्य में वा मंत्र में जो तेजो हवा ये मंत्र का व्याख्यान करते हैं भाष्यकार यद बाह्यम ह वै प्रसिद्धम जो ह वई कहने का तात्पर्य है कि प्रसिद्ध है क्या प्रसिद्ध है कहते हैं यद बाह्यम बाहर में होने वाला सामान्य तेज बाहर में जो तेज सामान्य है तेज विशेष हो गया आदित्य चंद्र विद्युत इत्यादि अग्नि यह तेज सामान्य कहते हैं सकल तो तेज टीका में पूर्व आदित्यात्मक विशेष तेज उक्तम अतः तेज सामान्य उच्यते न पौनरुक्त्यम आह प्रथमें प्राण आदित्य रूप हो करके अध्यात्म में चक्षु का अनुग्रह करने वाला ऐसे कहा गया था अष्टम मंत्र में वहाँ विशेष तेज आदित्य विशेष तेज कहा गया था अत्र अत्र अर्थात नवम मंत्र में उदान वायु के ऊपर अनुग्रह करने वाला कहते हैं कि तेज सामान्य उच्यते इसलिए यह पौनरुक्त्यम नहीं है वही अर्थात जो प्राण का रूप था अधिदैव में और वही ये को अनुग्रह करने वाला है ऐसा नहीं ये दो अलग अलग हो गए आगे भाष्य में सामान्यम तेजस तत् शरीर उदान उदानम वायुम अनुगृति स्वयन प्रकाशेन इति अभिप्राय है जो बाहर में तेज सामान्य हुआ वो शरीरे शरीर में होने वाला उदान मंत्र में दिया उदान तेजो हवा व उदान समानाधिकरण कर दिया गया तो बाहर में जो तेज है वो उदानम वायुम अनुग्रहति उदान वायु को अनुग्रह करता है और अनुग्राह्य अनुग्राहक दोनों में अभेद अर्थ लेकर के मंत्र में कह दिया गया तेजो हवा व उदान वास्तविक तेज हो गया अनुग्राहक, क उदान हो गया अनुग्राह्य दोनों में ऐक्य करके कह दिया गया समानाधिकरण निर्देश कैसे अनुग्रह करता है कहते हैं स्वयन प्रकाशन अभिप्राय जो सातेज सामान्य है वो अपना प्रकाश से अर्थात उष्मा इत्यादि के द्वारा योगदान वायु को उपकार करता है अनुग्रह करता है आगे टीका में एव आदिदीनूपेण मुख्यप्राण से प्राणपान सामोदान बयानाग्रहकोक्त अध्यात्म प्राणादिवृत्ति अनुग्राह उत्तम एवं अनेन प्रकारेण पूर्व मंत्र में जैसा कहा गया था आदित्यादीन रूपेण मुख्य प्राण से मुख्य प्राण आदित्य रूपेण ये शरीर में होने वाला प्राणों को अनुग्रह करता है मुख्य प्राण ही आदित्यादिपेण आदि कहने से अपानों को अनुग्रह करने वाला अग्नि समानों को अनुग्रह करने वाला अंतरिक्ष में होने वाला वायु आगे बयान को अनुग्रह करने वाला वायु सामान्य ये सब कह दिया गया था आदित्य आदि आदि पद से वो सब लेना है प्राण अपान समान उदान बयान ये सब का अनुग्राहक अनुग्राहकत्व उक्तिया कह करके अध्यात्म वृत्ति अनुग्राहकत्व उक्तम अध्यात्म में प्राणादिवृत्ति का अनुग्रह किया वही मुख्य प्राण ये सब अधिदैव रूपेण अर्थात पंक्ति का तात्पर्य हो गया मुख्य प्राण आदित्यादि रूप होकर के अधिदैव रूप को प्राप्त किया अर्थात तो अधिदैव का भी वो सत्तास्पूर्ति देने वाला है उनके प्राण का ही ये सब रूप हुए और वही फिर अध्यात्म में भी प्राणादिवृत्ति का अनुग्राह का हो गए अर्थात तो अध्यात्म को भी वही प्राण धारण करता है अधिदैव को भी वही प्राण धारण करता है और यह अधिदैव और अध्यात्म ये दोनों में अनुग्राह्य अनुग्राह भाव हो जाता है अधिदैव अनुग्राहक है और अध्यात्म अनुग्राह्य है आगे टीका में आदित्य सामान्य वायु स्तेज रूपी सन बाह्यम अधिदैव आद्य धारयति इति इतिम कह दिया गया पूर्व मंत्र और ये मंत्र में आदित्य अग्नि आकाश सामान्य वायु तेज ये प्राण का सब भिन्न भिन्न भिन रूप हो गए अधिदैव रूप जो कि अनुग्राहक होते हैं तेजो रूपी सन होता हुआ बाह्यम अधिदैव आदित्यादिक धारयति वही प्राण आदित्यादि का धारण करता है वही आदित्यादिव के अतिदवरूप अतः प्राण ही अधिदैव का धारण करता है तद्रूपेण अवस्थान में तद्धारण यह प्राण आदित्यादि का धारण करता है अर्थात आदित्यादिपेण यही विद्यमान है समष्टि जो है हिरण्यगर्भ वही सब नाना देवता नानादेवताूपेण वही विद्यमान है प्राणपाद्यनुग्रहेण चक्षुराद्यु अनुग्रहोक्स तद द्वारा तदग्राह्याभूत विधारकत्व उत्तम प्राण अपानादि अनुग्रहण प्राण अपान इत्यादि ये सब के ऊपर अनुग्रह करके अनुग्रह करके अधिदैव के माध्यम से वो अधिदैव कौन हो गए कहते हैं प्राण प्राण अधिद रूपेण हुआ और अधिदैव बन करके प्राण अपान इत्यादि का अनुग्रह किया तो जब अनुग्रह किया कहते हैं प्राण आदित्य रूपेण चक्षु का अनुग्रह किया अभी चक्षु हो गया अध्यात्म अर्थात तो प्राण अध्यात्म का धारण किया और अधिदैव को तो धारण किया ही है उसके द्वारा अध्यात्म में अनुग्रह करके कहते हैं चक्षुरादि अनुग्रहोक्तेश प्राण चक्षुरादि के ऊपर अनुग्रह किया तद तो द्वारा तद्ग्राह्य तो तदग्राह्य चक्षुरादि ग्राह्य चक्षुग्राह्य हो गया रूप ऐसे सब अन्य अन्य इंद्रिय ग्राह्य जो हो गए वो हो गए सब अधिभूत रूप रस इत्यादि और जो घटपट नदी ये सब पर्वत पदार्थ भी द्रव्य भी अधिभूत विधारकत्वम उक्तम यही प्राण ही यह सब अनुग्राह्य इंद्रिय इत्यादि के द्वारा जो अधिभूत है इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य है उनको भी धारण करता है सत्तास्फूर्ति देता है इसमें तीन नंबर टिप्पणी देख लीजिए चक्षुरादि ग्राह्य रूपादि विषयात्मक अधिभूत इत्यर्थ जो तदग्राह्य दे दिया टीका में तदग्राह्य अर्थ चक्षुरादि ग्राह्य रूपादि विषय तो यही हो गए अधिभूत इसको भी प्राण ही धारण करता है तो इसके द्वारा सिद्ध हुआ कि प्राण अधिभूतों का धारण करता है प्राण अध्यात्म में धारण करता है और चक्षुरादि के माध्यम से प्राण अधिभूत का भी विषयों का भी धारण करता है धारण करता है अर्थात ऊपर मैं कह दिया तद्रूपेन अवस्थानम यही प्राण ही ये सभी रूपेन अवस्थान है प्राण का ही अवस्थान है आगे टीका में स्राणस्तचु स्वपान स वाक् स वाक् सव्यानस्तोत्र ससमान स्तन्मन सउदान सवायु रीति श्रुत्यंतरे छांदोगे पहले भी आया था एक बार बताया था तृतीय अध्याय का त्रयोदश खंड का ऐसे मंत्र होते हैं जो प्राण है वही चक्षु हो गया आदित्य रूपेण अनुग्राह बन करके प्राण चक्षु के साथ अनुग्राह्य के साथ अभेद हुआ और सो अपान सा वही अपान हुआ वो प्राण ही अपान बना वही बाघ बाघ इंद्रिय को अनुग्रह करने वाला ब्यानस्त सव्यनस्तत्ोत्र स कह करके वह प्राणों को कहा जाता है वही प्राण ब्यान हुआ और वही अध्यात्म में श्रुत इंद्रिय हो गया स समानस्त मन वही प्राण ही, ही समान बन करके मन का अनुग्रह कर मनु के मन के ऊपर अनुग्रह करता है स उदान वायु वही प्राण वायु और वही शरीर में उदान हो गया श्रुत्यन्तरे चांदोग्य में चक्षुरादीना प्राणाद्यात्मत्व उक्स छांदोग्य में ये चक्षुरादि प्राणरूप ही है ऐसा कहा गया चक्षुरादि सभी इंद्रिय प्राणरूप ही है प्राण अर्थात प्राण का जो अन्य अन्य विभाग है जैसे जो अपान हुआ वो वाक हो गया जो ब्यान हुआ वो श्रुत्र हो गया अर्थात यह सब इंद्रिय प्राणरूप ही है तो प्राणाध्यात्म उक्त कहा जाने से चक्षुरादि अनुग्राहकत्व उक्तियाँ तो वही प्राण नाना रूपेण चक्षुरादि इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करता है अनुग्राहकत्व कहा जाने से चक्षुरादि रूप अध्यात्म विधारकत्वम च उक्तम इति अध्यात्म में जो चक्षुरादि इंद्रिय हो गए उसका विधारक भी वही प्राण ही हुआ इसके द्वारा क्या कह दिया गया कहते हैं कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्म अश्य उत्तर इति दृष्टि जो पंचम प्रश्न था कथम बाह्यम अभिदत्ते और कथम आ, कथम अध्यात्मम ये पंचम चतुर्थ प्रश्न था पंचम प्रश्न था हाँ ये पंचम अंतिम प्रश्न था तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया वही प्राण वही अधिदव वही अध्यात्म वही अधिभूत सभी पदार्थ का धारण करता है अर्थात तद्रूपेण प्राण ही विद्यमान विद्यमान है।, है ये कह दिया गया ये तो अर्थात मंत्र का तात्पर्य सब कह दिया गया अभी शब्द व्याख्यान पद व्याख्यान करने के लिए चल रहे हैं। तेजस उदान वायु अनुग्राहकत्व व्यतिरिक प्रदर्शन न साधयती तेज जो बाहर में होने वाला तेज सामान्य ये उदान वायु का अग्राहक है शरीर में होने वाला उदान वायु का ये अनुग्राहक होता है व्यतिरक प्रदर्शन साधयती भाष्य में यस्त तेज तेज़ो बाह्यस्तेजोंगृत उत्क्रांति करता तस्मा यदा लौकिक पुष उपशात यस्मा क्योंकि तेज स्वभाव बहुप्रिय है बाह्य तेज अनुगृहित तृतीया है और उत्क्रांति करता ष्ठी ये सब समास हो गया कौन अन्य पदार्थ हो गया उदान उदान तेज स्वभाव हुआ क्योंकि तेज हवा उदान कह दिया गया और बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित तो होता है अध्यात्म उदान अरे उदान उत्क्रांति करता जीव को ले जाएगा आगे शरीर में तस्मात्लिए यदा लौकिक पुरुष उपशांत तेजा भवती यह जो मनुष्य लौकिक पुरुष उपशांत तेजा अर्थात ये उदान वायु जब अब चलने के लिए तैयार हो गया धीरे धीरे ये उपशांत तेजा हो जाएगा जब तक ये उदान वायु शरीर में है तो ये जटराग्नि कार्य करता है तभी यह शरीर में ताप रहेगा उष्णता रहेगा और जैसे उदान वायु चलेगा चल अब वो स्थाप धीरे धीरे घट जाता है टीका में यस्मा तेज है स्वभाव उत्क्रांतिकृत उत्क्रांति करने वाला ये उदान वायु तेज है स्वभाव तेज उसका स्वरूप है अपि होने पर भी उत्क्रांतिकृत भी उदान वायुर् बाह्य तेजो अनुगृहित सन एवं शरीरें वर्तते यह तेज स्वभाव है जीवों को अन्य शरीर में ले जाने वाला है ये तो है उदान वायु होने पर भी बाह्य तेज के द्वारा अनुग्रहित अनुग्रह प्राप्त करके ही ये शरीर में रहता है बाह्य तेज है तब भी तभी ये शरीर थोड़ा अधिक कहते हैं थोड़ा स्वस्थ रहता है बहुत जब बाहर में ठंडी होगा कहते थोड़ा कमजोरी आ जाता है शरीर में तो उसका जो पोषण करने वाला है बाह्य तेज वो जब उपलब्ध नहीं होता है ई और पोषित तो नहीं होता है ये वायु आ पोषित तो नहीं होने से धीरे धीरे कहते हैं शरीर दुर्बल हो जाता है अनुगृहित सन एव वर्तते शरीर जीव जीवन हेतु कर्म उपर में बाह्यतेजो अनुग्रहा भावना उपशांत तेजा मुमूर्षुर्भवती अन्वय तस्मात इसलिए जीव जीवन हेतु कर्म ऊपर में जीव से जीवन तस् हेतु हेतु कर्म कर्म उपरम जब यह हो जाता है बाह्य तेजो अनुग्रह अभावना जब तक जीव का प्रारब्ध कर्म है उसको सब चीज़ प्राप्त होता रहेगा सब चीज़ अर्थात जो प्रारब्ध में है ऐसा नहीं कि जो सोचता रहेगा सब सो मिलता रहेगा तो जब उसका ये जीवन हेतु जो कर्म वो उपरम हो जाएगा तब तो प्रारब्ध पूरा हो जाएगा बाह्य तेजो अनुग्रह अभावे न फिर बाह्य तेज और अनुग्रह नहीं करेगा क्योंकि जितना उसका था प्रारब्ध उतना अनुग्रह कर दिया तो अनुग्रह अभावन उपशांत तेजा मुमूर्सूर भवती इति अन्वय इसलिए ये मुर्सु उपशांत तेज हो जाता है उपशांत तेजा अत्व संत धातु हो दीर्घ हो गया तो मुमूर्सू फिर उपशांत तेजा हो जाता है मुमूर्सु सन प्रत्यय हो गया यहाँ आशंकायाम सन नहीं कि कोई मरना चाहता है मुमूर्स शब्द व्यवहार होता है मर तुम इति मुमूर्सु इस प्रकार की नहीं है उपशांत तेजा होती इतियों आगे भाष्य में उपशाता स्वाभाक तेजो यते तेज उपशा शात होते स्वाभाक तेज जीषुका जिष्पुरुष काम अचा घटि का, का। अच्छा, मे जाग्नि हस्तादीना स्वशरीस्पर्शे सति उष्णत्वेन उपलभ्यम तेज इत जाता जठर आग्नि जब तक उसका प्रारब्ध है जाठर आग्नि ये चलता रहेगा उसके द्वारा कृतम किम कहते हैं कि उष्णत्व और उष्णव जठर जाठर आग्नि के चलते पूरा शरीर में भी प्रवाहित तो होता रहता है हस्तादिना स्वशरी स्पर्श सति उष्णत्वेनो उपलभ्यमान तेज यही जाठर आग्नि कृतम जठराग्नि अगर चलता है तभी शरीर में उष्णता रहेगा और उष्णता हस्ताधिना शरीरस्पर्श जब शरीर के द्वारा ए हस्त के द्वारा शरीरस्पर्श करते हैं तो पता चलता है उष्णव उपलभ्यमान तेज इतर्थ ये जाठर आग्नि के चलते होता है ये बाह्य तेज का अनुग्रह से ये जाठर भी चलता रहता है तेज इतर्थ आगे भाष्य में तदा तम क्षीणायुषम मुसुम विद्यात जब तेज धीरे धीरे शरीर का घटने लगेगा जानेंगे कि अब क्षीणायुषम है मुमूर्सुम विद्यात उसको जानना चाहिए क्षीण हो गया अर्थात ये शरीर छूटने का समय आ गया स पुनर्भवम शरीरांतरम प्रतिपद्यते हैं वो फिर अन्य शरीर प्राप्त करने के लिए अगर चलेगा पुनर्भव भवम अर्थात शरीरांतरम भव का अर्थ शरीर टीका में भव्यत भव शरीर में अर्थ भवशब्द का अर्थ शरीर तो शब्द शरीर कहीं जन्म ये प्रयोग हो जाता है और ये पार्थिव शरीर इसी लोक में रहता है इसीलिए उसका भवलोप भी कह देते हैं आगे टीका में शरीरातर प्रतिपत्तिरात्मनो अक्रिय इति संकते यह आत्मा अक्रिय है वो शरीरांतर कैसे प्राप्त करेगा उसका कोई गमना-गमना नहीं हो पाएगा यह शंका करने से उतर देते हैं कथम प्रश्न करते हैं अर्थात कैसे गमन करता है इसका तो सामर्थ्य ही नहीं है इसलिए कहते हैं सहेन्द्रियर्मनसी संपद्य मान ही प्रविशदीर् बाघ आदि भी सहइंद्रिय ही इंद्रियों के साथ एक नंबर टिप्पणी सह सहंद्रिय मनसी मनसी के ऊपर है इति मरण मरणसम इंद्रिया व्यापार उपर में अभी अने प्रथमे कार्य करना बंद कर देंगे होने पर भी क्षण मनोव्यापार अवलोकना अवलोकनांद्रिया मन प्रवेश प्रवेशो अवगम्यते मन व्यापार क्षण होता है इंद्रिय उपर में होने पर भी मन का व्यापार होता है ये उपलब्ध होने से तो ये सब इंद्रिय मन में प्रवेश कर जाते हैं ये निर्णय होता है क्योंकि इंद्रिय कार्य नहीं करते मन कार्य करता है इसलिए इंद्रिय सब मन में प्रवेश कर गए और सादात्म्यन मन संश्लेष एव इति स यह जो प्रवेश तादात्म्य न मनह हाँ संश्लेष अर्थात मन के साथ तादात्म्य कर गए और जीव भी उसी मन के साथ अर्थात मन में जो अभी अंतिम जो वृत्ति है वो भविष्यत जन्म विषय का वृत्ति तो जीव भी अभी उसी मन के साथ एक हो गया और वो सब मिल करके प्राणों के द्वारा उदान वायु के द्वारा आगे ले लिए जाएंगे भाष्य में सह मनसी संपद्य संपद्यमाने ही इंद्रिय ही संपद्यमाने मान ही समानाधिकरण है कहाँ संपद्यमान कहाँ सब एक हो गए कहते हैं मनसी मनसी प्रविशदभी प्रवेश करता हुआ बागादि भी ये सब सहयोग तृतीया अर्थात तो मन में बागादि इंद्रियों के साथ ये सब प्रवेश करता है बागादि इंद्रिय प्रवेश करते हैं और ये जीव वो भी मन में मन में एक हो गया मन में एक हो गया था मनोवृत्ति के साथ आध्यात्मिक कर गया तो मेरा इस प्रकार की शरीर जन्म इस प्रकार की मानता है अंतिम समय में ठीक टीका में इंद्रिय उपाधिवशात इतिहाह इंद्रिय सब उपाधि बन जाते हैं उस समय में इंद्रिय एक हो गए तो मन में तो इंद्रिय उपाधि बन गए कह दिया मनसी संप्यमान इंद्रिय सह शरीरान्तरम प्रतिपद्यत इति पूर्वेण अन्वय मन संपद्यमाने ही ही मन में सब इंद्रिय एक हो गए उनके साथ उनके साथ कौन कहते हैं यही जो लौकिक पुरुष जीव शरीरांतरम प्रतिपद्यते अन्य शरीर को प्राप्त करेगा सब मन में एक हो जाएंगे और मन को यह उदान भाई ले जाएगा आगे इसलिए अंतिम में यह मन जिस आकार होता है उसी जन्म आगे मिलता है और मन में वो अंतिम समय में वो विचार वो कहाँ से आएगा कहते हैं कि जो विचार सारा जीवन क्या होगा वही अंतिम में आएगा यह दिखाया गया कैसे कि बाहर तेज उड़ान वायु को अनुग्रह करता है और यह उड़ान वायु जीव को कैसे पर जन्म के लिए ले जाता है यह नव मंत्र में कहा गया अभी ये जो परलोक के लिए जीव जाता है उस प्रक्रिया और थोड़ा स्पष्ट बताते हैं यित्तस्त प्राणम आयाति प्राणस्तेजसा युक्त सहात्मना यथा संकल्पित लोक नयती यित्त य चित्तस्तेन ऐसा प्राणमायाति प्राणस्तेजसात सह आत्मना यथा सकल लोकम नयती अन्वय जैसे हो जैसे है हो जाएगा यित यीव चित्त अर्थात संकल्प संकल्प अर्थात मेरे को आगे यह शरीर मिलना है देवलोक होना है ब्रह्म लोक होना है इस प्रकार के उस समय में कुछ और संस्कार बहिर्भूत विचार नहीं आ जाएगा अर्थात तो ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति के लिए अगर पूर्व में वो कर्म उपासना नहीं किया अंतिम समय में वो चिंता भी नहीं कर पाएगा कि ये मेरे को प्राप्त होना है तो अर्थात तो संस्कार और बहिर्भूत चिंता तभी कर पाएगा जब बुद्धि प्रबल है आज बुद्धि अर्थात तो उसका कार्य करने का सामर्थ्य नहीं है संस्कार और बहिर्भूत चिंता नहीं कर पाएगा जैसे स्वप्न स्वप्न में संस्कार और बहिर्भूत चिंता नहीं कर पाएगा क्यों उस समय में जागृत बुद्धि को इसका बल ही नहीं है जागृत बुद्धि जब बलवान है उसी समय में संस्कार और बहिर्भूत कार्य चिंतन किया जा सकता है इसलिए कहा जाता है कि बाल्यकाल से वो संस्कार बनाए क्यों कहते हैं बुद्धि तो बलवती है और फिर दिरे दिरे जब फिर धीरे धीरे जब वयस हो जाएगा बुद्धि धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा तो फिर और नूतन संस्कार मन ही बना पाएगा जो संस्कार है उसी के अनुकूल सर्वदा ये बुद्धि चलेगी तो इसलिए जब समय है तो ये आध्यात्मिक संस्कार ये दृढ़ कर लेना है बना बना लेना है नहीं बुद्धि जब शीतल होता है देखेंगे वही चीज़ स्मरण नहीं रहता भूल जाते हैं कहीं तो क्यों कहते हैं बुद्धि का बल चली गई चला गया तो फिर नहीं कर पाएगा इसलिए अर्थात कहते हैं कि पूरा सामर्थ्य के साथ जब तक ये समय है सामर्थ्य है पूरा सामर्थ्य इसमें लगाए यह चित्त अर्थात जो संकल्प वाला हो जाता है संकल्प शोवन बुद्धि मेरे को ये मिलना चाहिए तो संस्कार के अनुसार आएगा तो जो सारा जीवन चिंतन किया होगा वही संस्कार आएगा यह चित्त ते न ते न चित्ते न अर्थात तो वही संकल्प वाला होकर के ऐस ए सीव वही संकल्प वाला अर्थात जो संस्कार है मेरे को ये यह शरीर यह लोक प्राप्त होना है वही सब हो जाएगा तो अगर बहुत दुष्कर्म हुआ होगा अंतिम समय में पश्चाताप होगा पश्चाताप कैसे होगा हमने ये दुष्कर्म कर दिया इस कर्म के अनुसार तो हमको अभी ये मिलेगा तो इस प्रकार के दुष्कर्म का उस समय में संस्कार बस उसका अंदर में ये विचार आएगा कि आगे तो मेरे को ये वृक्ष योनी प्राप्त होगा नर्क प्राप्त होगा और उसमें बुद्धि में सामर्थ्य भी नहीं रहेगा कि ना न ये सब खराब चीज़ है ये सब नहीं सोचेंगे अब तो हम ऐसा सोचेंगे हमको तो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी इस प्रकार की चिंता नहीं कर पाएगा बुद्धि में बल नहीं रहेगा जैसा उसका संस्कार होगा कर्म और उपासना के अनुसार उसी मुताबिक उसका संस्कार आएगा तेजे हैं तम विद्या कर्मणी समन्वय अभेते पूर्व प्रज्ञा च इस प्रकार गृहदारण्य में कहा जाता है जैसे विद्या उपासना जैसे कर्म है तम उस समय में जीव को वो ले जाएंगे उस समय जीव का सामर्थ्य नहीं कि मैं कर्म और विद्या का कुछ बदल दूंगा वो नहीं कर पाएगा तेनास एस, एस जीव प्राणम आयाति अब वो प्राण में एक प्राण के साथ एक होगा एक होगा अर्थात प्राण में आश्रय कर जाएगा यह अभी जीव प्राण में आश्रय करने से पहले पूर्व मंत्र में कह दिया गया इंद्रिय के साथ जीव अभी मन के साथ एक हो रहा है अभी यह मन जाकर के प्राण में एक हो रहा है तो मन में जीव भी है तो इसलिए जीव प्राणम आयाति अभी प्राण में एक हुआ और प्राणस तेज सा युक्त तेज अर्थात पूर्व मंत्र में कह दिया था तेजो हवा उदान अर्थात अभी प्राण उदान वायु के साथ एक हो जाएगा होकर के सह आत्मना आत्मना जीवे अब ये उदान वायु में सब आ गया सब अर्थात इंद्रिय जीव प्राण मन मन ये सब प्राण हो करके उदान वायु के साथ सब एक हो गए अर्थात उदान वायु उस समय में प्रबल रहेगा बाकी सब जब वायु वो सब गौण होकर के सब उदान वायु के साथ हो जाएंगे उदान वायु के अधीन हो जाएंगे तेजसा अर्थात उदानवृत्त्यु उदान वृत्ति उदान उस समय में बलवती होगी अंतिम समय में सह आत्मना आत्मना जीवना न अभी जीव के साथ यथा संकल्पितम लोकम नयति अभी वह यथा यथासकल्पितम लोकम अंतिम समय में जो विचार हुआ होगा हमको ये लोक प्राप्त होगा वो लोक को ले जाएगा कौन ले जाएगा कहते हैं प्राण जो कि प्राण उस समय में उदानवृत्ति वाला है ले जाएगा ये प्रक्रिया दिखा दिए इसलिए जो सारा जीवन चिंता किया होगा वही अंतिम समय में आएगा और वही विचार के अनुसार आगे जीवन हो जाएगा तो सारा जीवन अगर वही चिंता रहेगा मतलब बुद्धि में बंधन में यही बुद्धि आती है और वही मुक्त वही बुद्धि हो जाती हैं बुद्धि अगर अधिक संस्कार बना लिया कि हम तो वास्तविक मुक्त ही है हम तो चित स्वरूप हैं ये सब बंधन कहाँ है ये तो सब चीजाभास में है अगर बुद्धि का इस प्रकार संस्कार है तो अंतिम समय में भी वही संस्कार रहेगा हम तो मुक्त है ये सब बंधन कहाँ है तो बुद्धि में जैसा संस्कार हम डाले होंगे सारा जीवन टीका में उत उक... संकल्प यथा संकल्पितम ये तो अविभाव समास हो गया यथा संकल्पितम अच्छा ये अनिक्रम्य अर्थ क्या प्रश्न है संकल पितम, संकल पितम, हाँ क्रिया विशेषण है यथा संकल्पित ना, ना, ना, ना यथा संकल्पितम लोकम ये कर्म है बिल्कुल लोकम नयति प्राण हो गया कर्ता उदान वृत्ति विशिष्ट हो कर के तो यथा संकल्पितम लोकं नयति ये कर्म है यथा संकल्पित तो लोगों को ले जाएगा ले जाने का करता हो गया प्राण प्राण उस समय में उदान वृत्ति वाला है न यति हो गया क्रिया ठीक है मैं उक्त शरीरान्तर प्राप्तिम एवं उत्क्रांति क्रम प्रदर्शन स्पष्टीकर्चित इत्यादिवाक्यम तदपेक्षिताध्याहार कुरन्न व्याचस्ते उक्त शरीरांतर प्राप्ति जो ये मंत्र में कहा गया जो शरीरान्तर प्राप्ति उक्त अर्थात पूर्व मंत्र में कहा गया पुनर्भवम और जो शरीरांतर प्राप्ति पुनर्मंत्र में कह दिया गया उसको उत्क्रांति क्रम दिखाते हुए स्पष्ट करने के लिए आगे दसम मंत्र आया यह चित्त इत्यादि यह वाक्य को तदअपेक्षित अध्याहारम कुरन ब्याचस्थे अर्थात तो उत्क्रमण को स्पष्ट करने के लिए जो शब्द सब और शब्द अध्याहार करना पड़ेगा वो शब्द अध्याय करके भाष्यकार इसका व्याख्यान करते मर, याचितो भवती, याचितो भवती हैं मरण भाष्य में मरण काले यित्तो होती यित्तोती टीका में कहते हैं देव शरीरम सम्यगिति चित्तम शरीर सम्यगि चित्त यती यित्त यद अंतिम समय में देवतिरयगा देव शरीरम सम्यग इीति देवशरीरम सम्यग तिर शरीर सम्यग उस समय में वास्तविक सम्यक अर्थात ये सम्यक असम्यक विचार करने के लिए उसमें विवेक नहीं रहेगा संस्कार जैसे हो गया वही सामने में आएगा तो वो ही हमको प्राप्त होगा इस प्रकार की मान लेगा सम्यग इीति चित्तम यश्चित्तम भाष्य में मरण काले यचितो भवति यचितो भवति स जीव तेना जीव चित्न संकल्पेन इंद्रिय सह प्राण आयाति आयातिश जीव तेन चित्तेन संकल्पेन चित्न इस प्रकार की हो जाएगा एष जीव मंत्र में जो दिया आश यहष जीव स्वामी देह स्वामी देहस्वामी तेन मंत्र है तेन तेन का अर्थ ये चित्ते उस चित्ते के द्वारा साथ चित्त का अर्थ हो गया संकल्प संकल्प का कार्थ टीका में कह दिए देवतीरा गादि शरीरम सम्यक इस प्रकार की सह इंद्रिय ही सह इंद्रिय भी सब साथ में आ जाएंगे इंद्रिय सह ये जीव अभी प्राण प्राणम मुख्य प्राणम वृत्ति आयाति और इंद्रिय के साथ जीव पहले कह दिया गया था मन मन में आ जाएगा फिर मन प्राण में मुख्य प्राण वृत्तिम आयाति मरण काले क्षीणेन्द्रीयत्ति सन्न मुख्यया प्राणवृत्तिया अवतिषत मरण काल में क्षीणेन्द्रीयत्ति व्रीह क्षीणाइंद्रियृत्तिरस जीव से स जीव क्षीणेन्द्रीय सन् होता हुआ मुख्यया प्राणवृत्तिया एवं अवतिषते अभी मुख्य प्राणवृत्ति वाला हो गया फिर आगे उदाहरण के साथ मिल करके आगे जाएगा अर्थात आगे उदाहन प्रबल हो जाएगा उसको ले जाएगा मुख्यया प्राणवृत्तिया अवतिष्ठत ठीक है मैं प्राण प्रत्यागमन लोकव्यवहारेण प्रथयति प्राणम प्रति आगमन प्राण के प्रति सभी आ जाते हैं कौन कहते हैं जीव इंद्रिय मन ये सब प्राण में आ जाते हैं ये लोकव्यवहारेण प्रथयती प्रथयती प्रथ ख्यापन अर्थात इसको बताते हैं भाषा में तदा ही वदन्ति ज्ञात य उच्छोसी ति जीवती थी। तदा सब ज्ञाति लोग जो चारों पार्श्व में अब पूरा घेर गए होंगे और वो लोग अभी कहते हैं उच्छोसी अर्थात अभी ले रहा है उच्छ्वास अर्थात अंतिम समय में जो दृष्टांत देते हैं ना दिया बुझने का समय में जैसा होता है तो इसी प्रकार की वो जोर अभी सांस चलेगा अंतिम समय में आगे भाष्य में स प्राणस तेजसा उदान अवृत्यायुक्त है अभी सभी प्राण में सम्मिलित हो गए थे अभी वो प्राण तेजसा तेजसा अर्थात उदान क्योंकि तेजो कह दिया गया था उडान वृत्ति के साथ युक्त हो जाएगा अर्थात तो उडान वृत्ति फिर प्रबल हो जाएगा उडान वृत्तिया युक्त सन सह आत्म ना स्वामी ना भोक्ता ये सब समान अधिकरण हो गया त तो आत्मा के साथ आत्मा अर्थात तो देह स्वामी भोक्ता वही वो सबके साथ एक होकर के प्राण भी उदान वृत्ति रूप होकर के सभी को अपने में लेकर के टीका में बताते हैं प्रक्रिया के तेजसा जो भाष्य में कहा गया स्वच्छ प्राणस तेजसा उदानवृत्तिया उसका अर्थ तेजसा तेजो ओ अनु अनुगृहित या उदान वृत्तिया इत्यर्थ मंत्र में जो दिया तेजसा इसका अर्थ हो गया कि तेज के द्वारा अनुगृहित हुआ उदान वृत्ति ओ उदान वृत्तिया तो प्राण भी उदान वृत्ति के साथ एक हो गया इसलिए भाष्यकार कहें तो प्राणस तेजसा तेजसा का अर्थ कह दिया उदान क्यों कहते हैं तेज के द्वारा उदान वृत्ति अनुगृहित होता है ठीक है में एवं भूतो भोक्तृ भोक्तृ उदान संयुक्त प्राण कम नयतीपेक्षायाँ तमे भोक्ता नयती वदन एवं भूत इस प्रकार की भोक्तृदान संयुक्त प्राण अभी भोक्ता भी प्राण में आ गया प्रक्रिया बता दिया था भोक्ता जीव जीव अभी इंद्रियों के साथ मन में मनोप्राण में और वो प्राण अभी उदान के साथ संयुक्त तो हो गया यही जो प्राण कंग नयती किसको लेता है यह अभी उदान उदान वृत्ति युक्त प्राण इति अपेक्षा कहते हैं तम एवं भोक्ता रम नयति जो स्वामी है तो वही स्वामी को ही ले जाने वाला है ये इति वदन वाक्यार्थम आह वाक्यर्थ कहते हैं इसमें एक संशोधन था पूर्व पृष्ठा में पूर्वपृष्ठा में पृष्ठ पूर्ष्ट, संख्या चालीस टिप्पणी में चतुर्थ पंक्ति में बीच में है तेज यह छूट गया तेज स्वभावत्व पंचीकरण प्रक्रिय आगे यह बयालीस पृष्ठा में टिप्पणी में नीचे से द्वितीय पंक्ति में है आरंभ से है भविष्य अवश्य नरक एव संकल्प अनुस्वार है स एव तदानिं संकल्प तो ये जो पाप अगर किया होगा उस समय में भविष्य अवश्य नरक तदानिं संकल्प अंतिम समय में ऐसा ही विचार होगा तो अब तो मेरे को तो नरको प्राप्ति होगी ही तो इस प्रकार की विचार ही होगा उस समय में बुद्धि का कोई बल नहीं होने से तो फिर नहीं कि नहीं नहीं ये तो हमको अभी रोकना पड़ेगा वो सब नहीं होगा भाष्य में द्वितीय पंक्ति में आधा से स एवं उदान वृत्तिया उदान उद्यानवृत्व युक्त पुण्य स्तंभ कर्म यहां यथा यथा लोकं प्रेत लोक नयतीपय स्राण एवं एवं एवमर्ता जैसे प्रक्रिया बताया गया उदान उदानृत्तिया युक्त प्राण उदान वृत्ति के साथ युक्त हुआ प्राण उदान वृत्ति के साथ युक्त अर्थात उदान वृत्ति प्रबल है ओ ले जाने वाला है ऐसा जो प्राण उस प्राण में सभी एकत्र हो गए हैं स एवं उदान सदानवृत्तिया एवकार यहाँ आगे अन्वय नहीं होगा स एवं उदान उदानवृत्तिया युक्त प्राणस तम एवं भोक्तारम् रे एवं का अन्वय यहाँ जाएगा तम एवं भोक्ता क्यों टीकाकार कहते हैं तृतीय पंक्ति में एवकार से तम एवं अन्वय तो यह है जो द्वितीय पंक्ति में भाष्य में आया एवं उदान वृत्तिया एवं यह एवं जा करके तम के साथ अन्वय होगा आगे भाष्य में युक्त प्राण उदान वृत्ति के साथ युक्त होकर के तम भोक्तारम उस भोक्ता को पुण्य पाप कर्म बसात जैसे जो कर्म किया है पुण्य पुण्यकर्म अथवा कर्म, पाप कर्म। आ, उसका पाप कर्म बसात वर्णाश्रम तो धर्म पालन नहीं करना ये सब पाप हो जाता है तो हम लोग अगर साधु बन गए कहते हैं साधु अर्थात सन्यासी मान लिया जाएगा कहेंगे नहीं नहीं अभी तो हम चोटी नहीं काटा है कहते हैं कि घर छोड़ दिया तो सन्यासी है क्योंकि शास्त्र जिस समय में सब मतलब शास्त्र का समय में ऐसा नहीं रहता था कि साधु में तीन हायर की रहेगा एक सफ़ेद होंगे एक पीले होंगे एक लाल होंगे वो सब नहीं है घर छोड़ दिया मतलब सन्यासी है तो अगर सन्यासी होकर के अगर उसका हम धर्म पालन नहीं करते हैं अर्थात ये श्रवण इत्यादि में रुचि रखना है भोगों से दूर रहना है अगर ये नहीं करता है तो अब आराम का जीवन जीने लगेंगे तो फिर वो नरक प्राप्ति ये ज्ञाने न मुच्यतः भिक्षुष तपसा स्वर्गम आपनुयात नरकम विषय संघात त्रयो मार्गा तपस्वुना विषय संग विषय संग अर्थात अपना ये सन्यास का जो कठोर जीवन वो नहीं जी करके अगर हम आराम का जीवन ले लिए तब तक फिर वो नरकम विषय भोग ही कर लिए ऐसा पुण्य पाप होता है मतलब पाप हो गया तो पुण्य पाप कर्मवशात यथा संकल्पितम संकल्पितम अर्थात यथा अभिप्रेतम संकल्पित तो अर्थात तो उस समय में कोई वो संकल्प नहीं कर पाएगा उस समय में तो अर्थात जो संस्कार है वही अभिप्राय बन करके दिखेगा वो लोकम नयती नयती प्रापयती ठीक है मैं कर्म ज्ञान आदि साधना मरणकाले वासना रूपेण पुनर मरण कालेवासनारूपेण पुनर्भिव्यक्त लोक देवादीशरी कर्म ज्ञान आदि ये सब का अनुष्ठान दशा में जब अनुष्ठान करता था अर्थात शास्त्र विहित कर्म करता था ज्ञान अर्थात उपासना ये सब का उपासना अवस्था में संकल्पित जो चिंतन किया था हमको ये चाहिए ये लोक चाहिए ये शरीर चाहिए तद अनुकूल व कर्म उपासना क्या होगा वो मरण काल में वासना रूपेण वासना अर्थात संस्कार रूपेण पुनर्अभिव्यक्तम लोकम देवादि शरीर हम उसको प्राप्त कर जाएगा ये गीता में अष्टम अध्याय में ये सब बात बहुत कहा गया सारा जीवन जिसको चिंतन किया होगा वही अंतिम समय में आएगा इसलिए अगर हम ब्रह्म अभी हमको अनुभव नहीं हो रहा है अप्यसत प्राप्य ते ब्रह्म अप्यसत प्राप्य थे ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किंग पुनः ऐसे पंचदशी कार्य कहते हैं अनुभूति रभावेपी ब्रह्माष्टमी इति एव चिंत्यताम अनुभूति नहीं हुआ है हमको चाहे उनको पदार्थ शोधन नहीं हुआ है पदार्थ शोधन नहीं होने से बाकी अर्थ ज्ञान भी नहीं होगा नहीं होने पर भी ब्रह्माष्टमी इति एव चिंत्यताम अर्थात किंतु साधन चतुष्टय होना चाहिए नहीं तो कुछ भी नहीं है और खाली बैठे बैठे हम राष्ट्रपति उस प्रकार के व्यर्थ बात हैं तो कम से कम बैराग्य जीवन जी करके ब्रह्माष्टमी पदार्थ शोधन नहीं होने पर भी ये चिंतन करें तो उससे क्या होगा कहते हैं अप्यसत प्राप्यते थे ध्यानात् तो कोई जो ध्यान करता है कोई विष्णु भगवान का किया शिव जी का किया किसी का किया तो अगर वो जानता है कि मैं नहीं हूँ वो रूपों फिर भी असत होने पर भी वो रूप प्राप्त हो जाता है और नित्याप्तम ब्रह्म किंग पुनः ए हम वास्तविक ब्रह्म है यह प्राप्त क्यों नहीं हो जाएगा इसलिए अगर हमको कभी ये ध्यान इत्यादि भी करना है कहते हैं ब्रह्म का ही ध्यान करना है कहते हैं ब्रह्म का कुछ हमारा बुद्धि में आता नहीं तो अहम का ध्यान कर लीजिए अहम खाली इतना ही सर्व उपाधि रहित तो होकर के अर्थात अहम अहम मोटा पतला गोरा बुद्धिमान दुर्बुद्धि वो सब दूर में रख कर के अहम अहम इतना ही ध्यान कर लीजिए ये भी ठीक है यह दसम मंत्र पूरा हुआ संुण शो भगवान सन्म्र बृहस्पति शो विष्णुक्रम नमो नमस्ते ब्रह्मासि प्रत्यक्ष ब्रह्मा से मे प्रत्यक्ष ब्रह्मा वादिश